द्रम तरणेण भद्रम पश्ये मा स्थिरंगे सु्वासे ओं अथ अथवा अस्त मांडव के कार्य का वैतथ्य प्रकरण के बत्तीसों श्लोक कार्य का विचार चल रहा है कार्य का है न निरोधो नुच्त पत्र नगर धोन कसाधर न मुमुक्ष नगर मित्र पेशा परमा उस अवस्था में जब तुरिया अवस्था में आप पहुंचेंगे तो न ये जगत आदि की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है न प्रलय दिखाई पड़ता है भाई नहीं कोई तो वस्तु हो तो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति प्रलय आगे की संभावना विनाश के है नहीं दृष्टान्त है रज्जु सर्प रज्जु में जब तक रज्जु बुद्धि नहीं होती है तब तक सर्प मान के चल रहे हैं आप जब बुद्धि हो जाती है बाहर में तब सर्प न उत्पन्न हुआ न रहेगा ठीक इसी प्रकार एक द्वैती ऐसा ही है उस आत्मभाव को जब देखिए पहुंच जाता है पूरी अवस्था में फूल सोचों कारण शरीर तीनों उपाधियों से अतिरिक्त अवस्था में जो पहुंच रहा है उस स्थिति की बात यह कारिता का में है उस स्थिति में किन्तु तो वह स्थिति को आपको इसी अवस्था में बैठकर के समझना है आप तो साधारण जो भी करेंगे इसी अवस्था में करेंगे वहां वहां की बात है यही समझना आपको है तो कई भाष्यकार ने नहीं है जगत करके कई दृष्टान दिया ऋतु में जो सर्प की कल्पना होती है कल्पना होती है वो रज्जु में है या मन में है या दोनों में है तीन विकल्प खड़े हो सकते हैं वो जो सर्प पैदा होता है रज्जु में पैदा होता है या मन में पैदा होता है या दोनों मिलकर के पैदा होता है तीनों का खंडन किया बाद में कहा था कि नहीं मनोविकल्प नया रज्जु सर्प आदि लक्षण आया जो मन की कल्पनाएं हैं रज्जु सर्प स्वरूप है रज्जु में सर्प दिखना मन की कल्पना है उसमें रज्वान प्रलय तृत्तिवाल वो सर्व न रज्जु में उत्पन्न होता है ना विनाश होता है उत्पन्न भी नहीं होता माने बाल काल में जब देखते हैं ना यम सर्व यम रज्जु बोलते हैं उस काल में त्रयकालिक बात करते हैं नहीं था नहीं है नहीं होगा नाशित नाशिक नाश्ती ना, ना, ना भविष्यति ऐसा बोलते हैं जब सर्व देखता था नहीं है असत तो सिद्ध हो जाता वो रज्जु में उत्पन्न नहीं होता नाश भी नहीं होता और दूसरी भी गलत मन में कहे कहें मन में भी नहीं उपलब्धि बाहर होती है उसकी मन में हो तो भीतर ही होना चाहिए जैसे सुखादि की उपलब्धि तो भीतर होती है रजु सर्प भी भीतर ही दिखना चाहिए बाहर नहीं दिखना चाहिए बाहर दिख रहा है पूर्ववर्ती जो पदार्थ है उसको हम सर्प समझ रहे हैं सामने जो वस्तु है एक ऋषि पड़ी उसको सर्प समझ रहा है तो भीतर हो सकता बाहर हो दोनों में होना संभव नहीं एक व्यक्ति का दो आश्रय हो नहीं सकता दो आधार नहीं होगा भीतर भी और बाहर भी विरोधी हैं दोनों में वो सर्क हो मन और रज्जु में वो भी संभव नहीं ठीक इसी प्रकार ये द्वैत आई चाहिए समझा रहे हैं तो कहा नहीं नियते मनसी सुषु देवा द्वैदम गृहते द्वैत की यहाँ पर एक प्रतीक छूटा हुआ है ऐसा अशी बोल रहे उनके पहले लिखा हुआ है क्योंकि तो हम तो अपना हथियार खोज चुके हैं ये नया हथियार लेके चल रहे हैं तो नदी में हम जिसमें पढ़े थे जो कि संशोधन आदि किया था बढ़ गए पुस्तक हमारे सारे तो यहां पर नहीं जो भाष्य में है ना उसके लिए एक प्रतीक ऐसा कह होता है तो यहां पर आकर के न तो वह दवा प्रथा मानसत्वा विशेषात वैकश्यप ये कहने के बाद में ये यहां तक तो हो गया आगे नहीं के लिए प्रतीक है ऐसा कहते हैं लिए प्रतीक हम वो तो आगे होगा ना नहीं नियते मन से सुषुभते व्वैतम गृहते ये ये नहीं एक प्रतीक चाहिए ऐसा नहीं की करके है ऐसा करते आगे अतः के पहले जो प्रतीक है वहां भी कुछ चाहिए कहते कहते हैं अन्वय वित्रय का अभियान द्वैतस्य से असत्व निगम अन्वय वित्रय के द्वारा जो सिद्ध हुआ है द्वैत है ही नहीं अन्वय व्यतिक दिखाया हुआ है माने शाद्य साधम भाव तत्सत्व तत्सत्व इत्यादि अन्वय वित्रय के द्वारा देखा है कि नहीं है द्वैत इसका समापन करते अतो करके कहा अतो मनोविकल्पना मापम द्वैतम द्वैत केवल मन की कल्पना मात्र है सिद्ध सूक्तम द्वैत से असत्वाद निरोधारि अभाव परमात्मा कहा इसलिए गौरपादाचार्य जो भी कहा सुतम आचार्य सुष्टु उक्तम सूक्तम कहा क्या द्वैत से असत्व द्वैत है ही नहीं इसलिए निरोधारी अभाव इसलिए कहा न निरोधो नो चुत्पत्ति नवत्ता अब आगे पूर्ण पक्षी की शंका होगी कहा है निरोधादी अभाव से परमार्थत्व तो निरोधादि का जो अभाव दिखाया कारिका में न तो निरोध मन निरोधा भाव इत्यादि निरोध नहीं निरोध का अभाव प्रलय का अभाव उत्पत्ति का अभाव को यदि वास्तविक है तो द्वैत का निषेध करते हो निषेध अभाव वास्तविक है निरोधादि अभाव से निरोध कई अभाव दिखाया है कारिका में न निरोधक न उत्पत्ति न बद्ध न तो न मुमुक्ष न बई मुक्त छह प्रकार का विशेष किया है कि जो अभावी अभाव अवाद दिखाया सबने उत्पत्ति भी नहीं है नाश भी नहीं है बद्ध भी नहीं बना हुआ भी नहीं है उस अवस्था में बड़ा हुआ समझेगा आप अपने को नहीं अभी शरीर विशिष्ट है इसलिए बदा हुआ समझता है उस दूरी अवस्था में बद्ध कहा समझेगा सारक भी नहीं समझेगा उस काल में और मुमुक्षु भी नहीं समझेगा और मुक्त भी नहीं समझता ये सब अज्ञान काल में होते हैं सारी बातें अज्ञान काल में नहीं है तो इसी टीका में यही है निरोधारी अभावश्य परमार्थ जो छह प्रकार का अभाव दिखाया है उत्पत्ति प्रलय का अभाव आदि ये अगर परमार्थ है वस्तु है वस्तु नहीं है करके कहा सत्य यदि है अभाव यदि सत्य है पूर्व तत्रात्र व्यापार है ये जो शास्त्र का जो व्यापार होगा वेदांत आदि का व्यापार उसी में होगा निरोधारि का अभाव सिद्ध करने में होगा आत्मा को बताने के लिए तो नहीं होता अद्वैत को बताने के लिए तो नहीं होगा वो तो अभाव को बताने में चले जाएगा निरोधारि का अभाव सिद्ध करने शास्त्र निरोधारि अभाव से परमार्थत्व तो अगर वास्तविक है निरोधारि नहीं है वो अभाव वास्तविक है तथा उसी निरोधारि का अभाव में ही शास्त्र से व्यापार शास्त्र का व्यापार वही होगा शास्त्र तो वही निरोध का अभाव कह करके चुप हो जाएंगे वही होने से अद्वैत तद अव्यापारा और अद्वैत में शास्त्र का व्यापार में तद मे शास्त्र शास्त्र अव्यापारा शास्त्र का व्यापार नहीं हो पाया शास्त्र का जो प्रयोजन द्वैत का अभाव सिद्ध करने में हो गया अद्वैत को तो बोला नहीं कोई शास्त्र ने अद्वैत का प्रतिपादन नहीं कर रहा शास्त्र अभाव बोधने व्यापृत से भावबोधने व्यापार विरोधा देखा गया है अभाव के ज्ञान कराने के लिए जो व्यापार युक्त हुआ वस्तु है शास्त्र वह अद्वैत का ज्ञान नहीं करा सकता पूर्वाधिक बोल रहा है अभाव बोध है व्यापृत से जो शास्त्र होगा अभाव को जानकारी देने में लगा हुआ है व्यापार युक्त है वो शास्त्र भावबोध है व्यापार भाव विरोध भाव भाव का ज्ञान कराने में व्यापार नहीं रहेगा उसका तो अभाव का ज्ञान कराने में व्यापार चल रहा है शास्त्र इसलिए अद्वैतम अ प्राप्तम् इसलिए अद्वैत के लिए शास्त्र नहीं मिला शास्त्र तो द्वैत का अभाव सिद्ध करने में प्रयोजन सिद्ध हो गया शास्त्र का व्यापार वही है न निरोध और उच्च द्वैत का अभाव दिखा रहा है वहीं पर शास्त्र का प्रयोजन पूरा हो गया तो अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं है शास्त्र प्रमाण हो था शास्त्र तो द्वैता अभाव सिद्ध करने में फलीभूत हो गए व्यापार वहां हो गया तो अद्वैत के लिए कहीं हाई गई इसलिए अद्वैतम अप्रामाणिकम प्राप्त अद्वैत वह प्रामाणिक है ही प्रमाण होना था शास्त्र उसको तो बोल नहीं रहा है शास्त्र तो द्वैताभाव सिद्ध करने में लग गए तो अद्वैत अप्रामाणिक होगा यह शंका है गुरुवारिका का यदि वा एवं इत्यादि भाषण कहा यदि एवं यदि ऐसा है निरोधारि का अभाव है शास्त्र का प्रयोजन उसी में है विरोध का अभाव उत्पत्ति आदि का अभाव सिद्ध करने में शास्त्र लगा होगा यदि एवं द्वैताभावे शास्त्र व्यापार हो द्वैत के अभाव बतलाने के लिए शास्त्र का व्यापार है माने शास्त्र द्वैत का अभाव सिद्ध करता है ना तो अद्वैत को तो बोलेगा नहीं इसलिए अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं होगा ये पूर्वाधिकारा यदि एवं द्वैताभावे शास्त्र व्यापार ना अद्वैत अद्वैत में नहीं है शास्त्र का व्यापार विरोधादि को विरोध होगा क्यों अभाव को ज्ञान कराने के लिए व्यापार युक्त तो जो व्यक्ति होगा तो वो अद्वैत को बेसिक भाव पदार्थ का बोध नहीं करा सकते विरोध है अभाव सिद्ध करने के लिए चल रहा जो व्यक्ति शास्त्र वो भाव को कैसे बताएगा नहीं बता सकता ना अद्वैत अद्वैत में उसका व्यापार नहीं होता क्यों विरोधा उसको तो अभाव ज्ञान कराने के लिए तत्पर है शास्त्र प्रयोजन उधर है उसका भाव का ज्ञान नहीं करा सकता इसलिए अद्वैत ज्ञान नहीं हो पाएगा तथा तीन ऐसा मानने पर अद्वैत वस्तु के प्रमाण अभाव अद्वैत है करके सिद्ध करने में प्रमाण नहीं है वस्तु मानने में एक वस्तु है अद्वैत प्रमाण नहीं मिला प्रमाण तो मिला द्वैत का अभाव सिद्ध करने के लिए शून्यवाद और प्रसंग उस स्थिति में क्या हो जाएगा अद्वैत को सिद्ध करने के लिए शास्त्र नहीं जो द्वैत था उसका निषेध कर दिया शास्त्र ने द्वैत भी नहीं अद्वैत भी नहीं शून्यवाद आ जाएगा बौद्ध पता आ जाएगा क्योंकि जो द्वैत था जिसको सत्य मान के चल रहे थे उसे निषेध कर दिया शास्त्र में वेद ने, ने निषेध कर दिया और अद्वैत को बता नहीं रहा है वो वो तो भाव सिद्ध करने में लग गया शास्त्र वहीं प्रमाण हो गया अद्वैत के लिए प्रमाण कुछ नहीं है इसलिए शून्य भाव बौद्धतम आ जाएगा माध्यमिक बौद्ध मतलब शून्य सिद्ध होगा क्यों अद्वैत सिद्ध करने में तो कुछ है ही नहीं प्रमाण और द्वैत जो सिद्ध था उसको खंडन कर दिया ना द्वैत रहा ना अद्वैत रहा शून्यवाद आ जाएगा ये गुर्बाद की सं क्यों तो शून्यवाद क्यों होगा द्वैत से अभाव आप द्वैत का तो निषेध कर दिया है द्वैत का अभाव है और अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं है द्वैत्य अभाव जो द्वैत सत्य करके चल रहे थे वो तो अभाव घोषित कर दिया शास्त्रों ने और अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं इसलिए शून्यवाद न ये रहा उसका तो बताने वाला कोई है ही नहीं और ये जो था उसको निषिद्ध कर दिया शून्यवाद हो जाएगा यहां तक कुरुपक्ष है से आगे न करके सिद्धांत बोलते हैं न ये नकार सिद्धांति का आदांत है न रज्जु सर्पा की विकल्पना या निराशपद्वनुपत्ति थे प्रत्युक्तम एक तत् कथम उज्जीव सही उज्जीव सही विद्या सिद्धांति कहते भाई देखो रज्जु सर्पादी जो कल्पना होती है रज्जु में सर्प की कल्पना होती है निराधार में होती है क्या कोई आधार में होता क्या आधार है वहां रज्जु सर्पादी कल्पना रज्जु में सर्पादी की जो कल्पना होती है रज्जु में वह विकल्पना या वो जो कल्पना हो रही है निराश अनुपत्ति और बिना आश्रय नहीं हो सकता कोई ना कोई आश्रय उसका है ठीक इसी प्रकार ये जगत कल्पना के आधार सिद्ध है आत्मा उस रूप से सिद्ध है क्योंकि तो जगत की जो कल्पना हो रही थी जिसका निषेध किया शास्त्र है उसकी कल्पना के आश्रय आधार है जिससे आत्मा सिद्ध है उसके लिए की आवश्यकता नहीं है एक आज सर्वादी की कल्पना आया निराश पदक को अनुपत्ति थी वो हो नहीं सकता है रज्जु में सर्पादि की जो कल्पना करते हैं बिना आश्रय हो नहीं सकता उसे आधार होगा ये प्रत्युत्तम ये पहले खंडन किया आगम प्रकरण में आप खंडन कर चुके हैं इति प्रत्युत्तम एतद कथम कुछ जैसे गड़ा हुआ मुर्दा को निकालना होता है दोबारा दु, निकालना होता है एक बार आपने खंडन कर दिया है आगम प्रकरण में माने निराधार कल्पना नहीं होती है तो जगत रूपी जो कल्पना हो रही है जगत की उसके आश्रय रूप से आत्मश्यकता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जो भी प्रमाण देते हैं तो निषेध करने के लिए प्रमाण शास्त्र है आत्मा को ये कोई प्रमाण नहीं है नीति नीति के द्वारा ये करना है नीति नीति आत्मा को थोड़ी बता रहा है क्या कर रहा है वो प्राप्त था उसका निषेध कर रहा है समझे तब कथम कोई जीव ऐसी फिर दुबार रखी उसको ऊपर लाते हो कड़ा हुआ मुर्दा के तरह जो बातें हो भाई ये सिद्धांत ने कहा तो पूर्वादि आह पूर्वादी फिर बोलता है इसमें यह आह पूर्वादि का है सिद्धांत के कहान पर आहा आर्वारी कहता है रज्जुर सर्प विकल्प से अष्ट भुदा विकल्पित आए हुए कृष्णांगन कहो कहेगा महाराज आपके मत में आप वेदांत हैं आपके मत में जैसे सर्प कल्पित है उसी प्रकार रज्जु भी कल्पित है रज्जू को सत्य मानते हैं क्या आप तो वो भी कल्पित है वैसे ही जगत कल्पना के आधार कल्पित है ये पूर्वारी काना है रज्जु रफि जो रज्जू है जो आप सर्प के आधार बना नजर है कल्पित सर्प का आधार हुआ अभी सर्प विकल्प शर् आस्पद बोलता रज्जु जो सर्प विकल्प के आश्रय स्वरूप जो रसी है वह अभी विकल्पिता है वह भी विकल्पित है आपके मन में वो भी तो कल्पना है आपके मन में वेदांत में क्या सत्य है रज्जु थोड़ी सत्य है वो विकल्पित है आपके मत में इसलिए दृष्टान्त अनुपत्ति जो दृष्टान आप दिया रज्जु में सर्प कल्पना के मेरा निराश्रय होने से मेरा निराश्रय कल्पना है जो रज्जु है कल्पित है मेरा निराश्रय कल्पना सर्प की है ठीक इसी प्रकार जगत भी निराश्रय कल्पना होने लगता है पूर्वाद ने कहा टिप्पणी एक और दो विकल्प से मैंने आरोपिता धर्म से सिद्धांत ने कहा आ, आ, नहीं हाँ सर्प विकल्प से आस्पद हु विकल्पिता है इत्यादि तो विकल्प से मैंने आरोपित धर्म से जो आरोपित धर्म है उसका विकल्पिता एवं आरोपिता है रज्जु भी तो आरोपित ही आपके पास रज्जु कौन सा सत्य आपके मन में वेदांत मत में इसलिए निराश्रय कल्पना हो सकती है आत्मा नहीं है ये पूर्वाधिक कहा है इसके ऊपर सिद्धांत करे दृष्टान्त अनुपति का सिद्धांत का नही दृष्टान्त है वेदांत में दृष्टान्त है विकल्पना क्षय अविकल्पित अविकल्पित सत्य को पत्ते जो कल्पना हो रही जिन पदार्थों की कल्पना होती है कल्पना समाप्ति काल में जो अविकल्पित पदार्थ शेष रह जाता है जो रज्जु में सर्प की हम कल्पना करते हैं आगे निषेध करते हैं व्यावहारिक काल की बात है उस काल में रज्जु सत्य है व्यावहारिक काल हम व्यवहार में रज्जु को बिथ्या भूटा नहीं बोलते हैं असर नहीं बोलते कब बोलते हैं परमार्थ सत्ता में जाकर के रज्जु को असर व्यावहारिक सत्ता में जब सर्प और रज्जु दिखाई दे रहे हैं तो व्यावहारिक सत्ता की बात तो है पारमार्थिक सत्ता में नहीं ये बात तो व्यावहारिक सत्ता में जब सर्प की कल्पना की जाती है जिस अवस्था में तो उसके आश्रय रज्जु बन सकती है क्यों उसको सत्य व्यवहार में, में सत्य हो ये सिद्धांत कह रहे सिद्धांत कहा ah. विकल्पना क्षय जब सर्प की कल्पना करते हैं रज्जु में आप तो उसके जो अभाव होगा जिस काल उसी प्रकार जगत की कल्पना करेंगे आत्मा में ठीक विकल्पना क्षय कल्पना के अभाव हो जाने पर क्षय हो जाने पर जो जो आप सरपाजी की कल्पना कर रहे थे रज्जु में उसके क्षय और नष्ट हो जाने पर अविकल्पित जो अविकल्पित स्वरूप है अधिष्ठान रज्जु तो कल्पित नहीं होती ना व्यावहारिक में वो तो यहां जो खनन किया जा रहा है उन पारमार्थिक सत्ता में जा रहे जब आत्मभाव में जो व्यक्ति पहुंचता है उसका बात है ये लाभारिक सत्ता में कोई खंडन नहीं है स्वर्ग भी है नरक भी है सब कुछ है सब करना है उपासना है कर्म है सब है जब शरीर आदि में बुद्धि है सब कुछ कर्तव्य काल में खंडन नहीं है खंडन है समाधि आदि अवस्था में बैठकर के देखना या सुसुप्त में देखना वहां कोई दूसरा हो तो कुछ व्यवहार हो तो है सोचते तो भी एक दृष्टांत के रूप में अज्ञान विशिष्ट अवस्था है विशेषकर तुर अवस्था हम ही हम हो और कोई न हो ऐसी अवस्था उस अवस्था में किस साधन से किया क्या कर्म करेगा नहीं। उस उस काल की बात है ये सिद्धांत कहते ऐसी बात नहीं है विकल्पना क्षय विकल्प का अभाव होने पर विकल्पित से अविकल्पित जो अविकल्पित स्वरूप होगा एक तो रहेगा वहां सर्प और रज्जू के बीच में रज्जू रह जाती है व्यवहारिक तो सत्ता में देखना यह नहीं की व्यवहार में परमार्थ को पद घुसाना व्यवहारिक सत्ता में रज्जु कल्पित नहीं होती है उसको ध्यान रखना पूर्वादमी कहा था ना आपके रज्जु भी कल्पित है हम व्यवहारिक सत्ता में कल्पना कल्पित थोड़ी बात है रज्जु पारमार्थिक सत्ता की बात है ठीक है विकल्पनाक्ष अविकल्पित अविकल्पित जो स्वरूप है उसमें जो अधिष्ठान होगा अविकल्पित होगा अब अविकल्पित सत्व होते अविकल्पक होने के कारण उसके अस्तित्व है सत्य हो जाता है जब सर्प की कल्पना नष्ट हो उसका काल जो जब अविकल्पित स्वरूप रसी है उसके अस्तित्व है क्यों नहीं है व्यावहारिक सत्ता में है ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा शेष रह जाता है जगत रूपी कल्पना का क्षय होगा जिस अवस्था में जब नीति नीति आदि स्तृति के माध्यम से जब व्यक्ति दिमाग में बात बैठ जाए तब उस काल में आत्मा का अस्तित्व रहेगा क्योंकि निराश्रय कोई कल्पना नहीं हो सके ये बता रहे हैं टिप्पणी तीन नंबर के विकल्पिता एवं मानी आरोपिता एवं अविकल्पित से अनारोपित स्वरूप मानी एक आरोप एक अनारोप दो दो स्वरूप होते हैं कल्पना काल में आरोपित का क्षय हो जाने पर भी अनारोपित स्वरूप रहेगा ही हम कभी भी रज्जु को असत नहीं मानते हैं व्यावहारिक सत्ता में कभी असत नहीं मानते हैं तो पारमार्थिक सत्ता की बात है व्यवहार में सत्य है स्वर्ग भी है नरक भी है सब कुछ है वेदांव तो का तीन सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता में है रज्जु सर्पादि स्वप्न आदि मान भ्रांतिजन्य जितने विषय है प्रातभाषिक सत्ता और जो वस्तु के प्रतिविज्ञा आदि हो जाती है वह है व्यावहारिक सत्ता वाले और सबका बात करने के बाद भी जो बजेगा आत्मा वह है पार्वािक सत्ता यू सर्वम आत्म बाभूत तत्के न कम पश्य तुथ्य है कमा जिस अवस्था में सब आत्मरूप हो गए रज्जु में जितने भी कल्पना हो रही थी जिस अवस्था में सारे के सारे रज्जू रूप हो गए ज्ञानकाल में वो सारे पदार्थ क्या हो जाएंगे रज्जु हो जाएंगे चाहे सर्प हो जलदारा हो भूछित्र रहो, लाठी हो माला हो जो भी हो रज्जु ही हो गए ठीक इसी प्रकार यहां सारा जगत आत्मरूपी हो गए कल्पना थे इत्यादि पूर्वादि कहता है रज्जु सर्पगल असत जैसे रज्जु में कल्पना होती है सर्प की असत होता है वैसे आत्मा भी असत है वो कहेगा रज्जु में सर्प प्रमाणिक वस्तु नहीं इसलिए असत है तो आत्मा के लिए प्रमाण नहीं है प्रमाण जो देते हैं वो तो द्वैत का अभाव में चरितार्थ हो जाते हैं द्वैत का अभाव सिद्ध करने में लग जाते हैं प्रमाण आत्मा को बताने के लिए वही प्रमाण है भी नहीं क्यों प्रमाणजन्य है ही नहीं वो प्रमाण का विषय बनता ही नहीं आत्मा प्रमाण जितने दिया जाता है जो आरोपित धर्म को हटाने के लिए ऐसा है यह बात तो पूर्वादी बोलता है रज्जु सर्वो तो असत आत्मा असत अप्रामिकत्वा रज्जु सर्पगत ऐसे अनुमान ठिका में देंगे पूर्वाधि की शंका होगी जो अद्वैत असत अद्वैतम असत्य अद्वैत असत है नहीं आदि क्यों अप्रामाणिकवाद उसके लिए कोई प्रमाण तो है ही नहीं जो प्रमाण थे वो तो द्वैत निवृत्ति के लिए है रजु सर्वत जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्व अप्रामाणिक है अप्रामाणिक बैठा हुआ है और असत्य भी बैठा है अनुमान दे रहा यह दुष्टा है दृष्टान्त दे रहा है वो भाष्य रज्जु सर्वपत असत अद्वैतम असत्व अद्वैत असत है जैसे रज्जु में भाषने वाला सर्प असत है क्यों अप्रामिक होने से वैसे अद्वैत के लिए वो प्रमाण तो है ही जो प्रमाण है तो द्वैत के निवृत्ति के लिए है कहा क्यों न निरोधो नुच्पति करेंगे द्वैता निषेध में प्रमाण लगा रहे हैं का सिद्धांत का बना ऐसा नहीं है ना एकांत है ना अभी थुआ थुआ। देखो भाई कल्पना काल में भी जो कल्पना काल में भी भ्रांति के कारण से अधिष्ठान नहीं दिखाई पड़ रहा अलग बात है किंतु इदम अंश में दिखाई पड़ता है बिल्कुल अभाव नहीं है भ्रमकाल में भी आरोपित का तो अभाव हो जाएगा किंतु वो अयम सर्पा करके जिसको कह रहे थे आप आगे इम रजू बोलेंगे उसी को अयम और यम फूलिंग स्त्रीलिंग भेद है उसका मारे आधार जो होता है सत्य होता है और आधे जो होता है काल काल्पनिक होता है एकांत अविकल्पित बात बिल्कुल विकल्पित नहीं है अभिकल्पित है भ्रम काल में भी एक अंश उसका है एक अंश में सर्प दिख रहा है और एक मैंने विशेषण अंश में और विशेष अंश में रजु दिखती है ठीक इसी प्रकार जगत कल्पना काल में भी आधार को दिखाई पड़ता है जो अयम इदम जगत बोलते हैं जो इदम वाला होता है आत्मा और जगत हो गया आरोपित का उसका अभाव नहीं भ्रांति अवस्था में भी उसका एक अंश है समाप्त नहीं ये एकान ना। एकान ना अभी अभी अभी भी है है एक न एकांत अविकल्पित तत्व अविकल्पित रजु अंश पद जैसे अभकाल विकल्पित रजु अंश है अयम सर्प जो बोलते हैं अयम सर्प ने वो रसी का अंश है और सर्प जो है वो कल्पित है रज्जु अंश पद सर्पा भाव विज्ञान सर्प सर्प के सर्वाभाव विज्ञान सर्ता भाव विज्ञान सर्प के अभाव विज्ञान से पहले भी अरे सर्प कल्पना काल में भी रज्जु का यह अंश सत्य है बचा हुआ होता है रजतम जो बोलते हैं ब्रह्म काल में किसको इदम कहा शुक्ति, वो इदम अंश से सुक्ति पकड़ी जाती है और रजतम करके आरोपित धर्म पकड़ा जाता है इसलिए तो ये जो प्रभाकर मत है वो कहते हैं कोई भ्रम ज्ञान की वस्तु कोई भ्रम होता ही नहीं प्रभाकर मत है मीमांसा में वो तो कुमारी भट्ट के शिष्य हैं प्रभाकर गुरुमत जिसको बोलते हैं वो कहते हैं भ्रम होता ही नहीं कहते हैं अधिष्टान प्रत्यक्ष है इदम में रजतंधम अंश तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है उसको क्या वो बोलेंगे उसको तो कल्पना नहीं कर सकते हैं भ्रांति नहीं कर सकते आरोप नहीं कर सकते और सर्प जो है स्मरण है पहले कहें सर्प देखा था उसका याद हो गया वो भी ज्ञान है यथार्थ ये ध्रम होता ही नहीं प्रभाकर ऐसे बोलते माने जो इदम रजतम करके बोला जाता है तो इदम तो हो गया सुप्ती है वो उसका बाद होता नहीं है अच्छा और जो सर्प अंश है जो तो आरोपित मानते हैं वो उसका ख्याल हुआ है पहले देखा था उसका ख्याल आ स्मरण है वो तो आरोप तो है ही नहीं कुछ भी नहीं वहां इसलिए ब्रह्म नाम की चीज ही नहीं ऐसा प्रवाह मत है वैसे यहां भी बोल रहे हैं रज्जु अंश वर्ष सर्प अभाव विज्ञान आते सर्प के अभाव विज्ञान से पहले माने सर्प सर्प बुद्धि काल में भी रज्जु अंश जीवित है पूर्ण व्रांति नहीं है एक अंश में सत्य ज्ञान है एक अंश में भ्रांति है अयम सर्प जो बोल रहे हैं तो जो इदम शब्द से कहा जा रहा है अयम करके वो तो रज्जु अंश है वो उस काल में भी दिख रहा है अधिष्ठान दो हमेशा हो जाते हैं अधिष्ठान और आरोप अयम सर्प बोलते समय में इधम हमेशा रज्जु का है और सर्प कल्पना वाला है वही उसी के निवृत्ति वो है आगे जाकर वही इधम इम रज्जु बोलते समय जो अयम सर्प दिख रहा था वही अयम इधम ईयम में आ जाता है उसका वाद नहीं होता केवल सर्प का बाद हो गया यह स्थिति इसी का दूसरी बात जो कल्पना करने वाले व्यक्ति का कल्पना काल में अभाव नहीं होता उसके पहले एक व्यक्ति हो तो कल्पना करेगा उस आत्मा के कहा से अभाव सिद्ध करोगे सिद्धांत कह रहे हैं विकल्प ई तुष्टा जो कल्पना करने वाला व्यक्ति ऋजु में सर्पट की कल्पना करने वाला व्यक्ति तो वो तो कल्पना से पहले होगा कि नहीं होगा नहीं तो कहाँ कल्पना करेगा वैसे यहां भी वो व्यक्ति है है अद्वैत है विकल्प ही जो विकल्प करने वाला व्यक्ति है उसका प्राग विकल्पना उत्पत्ति है विकल्प उत्पत्ति के पहले यानी सर्पादि बुद्धि के पहले ऋजु में सर्प का कल्पना करने वाला जो व्यक्ति होगा अज्ञान के कारण करता है तो उसके पहले वो व्यक्ति का अस्तित्व तो है इसलिए अद्वैतपने हाथ में उसका अभाव हो ही नहीं सकता विकल्प विकल्पना तो करने वाले का ष्ट है प्राग उत्पत्ति प्राट कल्पना उत्पत्ति के पहले सिद्ध है वो सिद्व अफिकार सब स्वीकार पड़े करना पड़ेगा सिद्ध स्वीकार करना पड़ेगा अगर विकल्प ही का ही ना हो तो क्या विकल्प करेगा माने कल्पना से पहले कल्पना करने वाले व्यक्ति की सत्ता है तो उसमें कैसे अपलाप करना अद्वैत नहीं है करके आत्मा नहीं है करके कर, तो अफ कुमार असत को अनुपत्ति इसलिए अद्वैत की असत्व तो जो पूर्वाधि का सिद्ध नहीं हो सकता तो सत्य है टीका टीका सीधे अद्वैत से प्रामाणिकता भाविक सिद्धांति के एकदेशी शंका उठाते हैं कि जो शंका पूर्वारी के विरुद्ध में शंका आएगी ना सिद्धांति की भी शंका नहीं करेगा सिद्धांति के एकदेश ही होते हैं माने अपने को वेदांती मानते हैं किन्तु पूर्ण वेदांत का ज्ञान उनको नहीं होता तो उनको पूर्वारी पछाड़ देगा एकदेशी को हरा देगा बाद में सिद्धांति आएंगे जहां पूर्वाजी के साथ में शंका करे कोई सिद्धांत की तरफ से तो मुख्य सिद्धांत नहीं उनके चेले हैं कोई एकदेशी है माना पूर्ण वेदांत का ज्ञान जिसको नहीं है वो पूर्ववादी के ऊपर शंका कर सकता है सिद्धांत की तरफ से शंका माने एकदेशी की शंका है पूर्ववादी ने कहा कि अद्वैत में प्रमाण नहीं है द्वैत खंडन हो गया है द्वैत खंडित हो गया है न विरोधा आदि करके बता दिया और अद्वैत में प्रमाण नहीं है द्वैता भावित रोग है प्रमाण ऐसा कहा था उसी तो में एक देशी की शंका अद्वैत प्राणिकता किम कि अद्वैत में अद्वैत जो है प्राणिक नहीं हुआ तो क्या सिद्ध हो जाएगा एकदेशी ने पूछा क्या सिद्ध होगा अद्वैत में प्रमाण नहीं है जब तो क्या सिद्ध होगा एक पूर्वाधि तथा ची अद्वैत वस्तु के प्रमाण अद्वैत में वस्तुत्व सिद्ध करने प्रमाण होने के कारण शून्यवाद प्रसंग शून्यवाद आ जाएगा ये पूर्ववादी फुर, ने कहा फिर वो एकदेशी बोलता है ठीक है सिद्धांत एक देशी कहेगा अद्वैत अप्रामाणिक्व भी मान अद्वैत अप्रामाणिक है ठीक है होने पर भी अप्रामाणिक होने पर भी कुतः शून्यवाद हो शून्यवाद कैसे आ सकता है तो द्वैत्य सत्व द्वैत तो है ना अद्वैत अप्रामाणिक वन पर तो द्वैत तो है तो द्वैत होने पर शून्यवाद कहां से आएगा ऐसा एक लेका करे तो पूर्वादी बोलता है द्वैत अभाव आ शास्त्रों के तो द्वारा द्वैत का अभाव हो चुका है और अद्वैत की सिद्धि के लिए शास्त्र है ही नहीं जिसे शून्यवाद आ जाए जो था उसका तो निषेध कर दिया और जो दूसरा है बोलते उसके लिए प्रमाण नहीं है शून्यवाद ये पूर्वादि ने कहा अच्छा सिद्धांत बोलते हैं पूर्वादि के उत्तर में भी अवसिद्धांतिक मुख्य सिद्धांत कहते हैं न अपराणिक शून्यवाद अप्रामिक शून्यवाद कहना ठीक नहीं है अद्वैत का अभाव प्रमाण न होने से शून्यवाद आएगा ऐसा कहना ठीक नहीं क्यों यथा रज्वाम आरोपित सर्पादे रज्जूर अधिष्ठान जैसे रज आदि में कल्पित सर्प आदि का रज्जु अधिष्ठान हो जाती है आश्रय रूप से रजु सिद्ध है ठीक है प्रकार द्वैत की जब कल्पना करता है अज्ञान दशा में व्यक्ति तो उस कल्पना के अधिष्ठान रूप से वह सिद्ध है उसका अभाव नहीं हो सकता तो अधिष्ठान चाहिए कल्पना करने के लिए अधिष्ठान रूप से सिद्ध है अद्वैत ये सिद्धांत कहते हैं नहीं धीराधिष्ठान हो भ्रमो अस्थि भी भ्रम होता है अधिष्ठान के बिना नहीं होता रज्जु होगी तो सर्प की कल्पना कर सकते हैं सिपी का टुकड़ा होगा तो चांदी की कल्पना कर सकते हैं मरूभूमि हो तो जल की कल्पना कर सकते हैं अगर अधिष्ठानी न हो कहा कल्पना करेंगे निराधार में कल्पना नहीं होती है आधार चाहिए तो जगत कल्पना के आधार रूप से वो अद्वैत सिद्ध है प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं निरधि भ्रमो अस्थि निराधिष्ठान भ्रम तो होता है। तथा तो जैसे जगत ने देखा एक दृष्टान्त बना करके रज सर्व की कल्पना को दिखा करके आगे सिद्धांत में हटाते हैं माने द्वैत और अद्वैत की बातें बोलते हैं तथा द्वैत कल्पनाया निरधिष्ठान तो है द्वैत कल्पना के भी आश्रय जरूर है बिना आश्रय द्वैत की कल्पना होने नहीं सकती जैसे सर्प की कल्पना रज्जु के बिना हो नहीं पाए तो जगत कल्पना के अधिष्ठान आत्मा है तथा द्वैत कल्पनाया जो द्वैत रूपी कल्पना होती है द्वैत की कल्पना तो मेरा निरधिष्ठानत्व आएगा रहित तो नहीं हो सकता इसलिए तद अधिष्ठान अधिष्ठानत्व नहीं द्वैत कल्पना के अधिष्ठान रूप से तद माने द्वैत कल्पना द्वैत कल्पना के अधिष्ठान रूप से आश्रय रूप से अद्वैतम अस्थेयम अद्वैत को मानना ही पड़ेगा अद्वैत माने बिना क्यों द्वैत कल्पना के आश्रय द्वैत तो बनेगा नहीं उसको लेना ही पड़ेगा यदि ओंकार प्रकरण परिहतम ये ओंकार प्रकरण आगम प्रकरण में हमने परिहार किया खंडन किया ये बातें बताई हुई है ये तौद्यम कथम उतवा फिर ये प्रश्न कैसे ला रहे हो तुम यहां नुदा चूदा प्रेरणा प्रेरणा चौद्य माने प्रश्न ये प्रश्न कैसे उठाए थे ये सिद्धांत ने कहा सिद्धांतवादिया सिद्धांतवादी सिद्धांतवादी ये कहते हैं न इत्यादि भाष्य ने कहा न रज्ज सर्पादि काया निराश पद तो प्रत्युतम ये खंडन किया है पहले रज्जु सर्पादी की कल्पना निराश्रय होने सकती है ये हमने खंडन किया है आगम ओंकार प्रकरण आगम प्रकरण वही खंडन किया है यह कि तक कथम उज्जीव से भाष्यकार कह रहे हैं हमने वहां खंडन किया था उसको फिर मृतक पुनर्जीवित करने के समान फिर क्यों उठा रहे उस बात को एक बात आखिर पूर्ववादी कहता है शून्यवादी जो शून्यवाद जिसके मत आ गया है वो मानता है द्वैत का खंडन कर दिया जो था और अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं है तो शून्यवाद शून्यवाद हो गया वो कहता है फिर ठीक है, तथा शून्यवादी सोमता दृष्टान्त और संप्रति पत्या चो गए चार नंबर की टिप्पणी देख लेने पड़ेंगे सिद्धांति में सिद्धांत के मत में शून्यवादी के आक्षेप है आपके मत में रज्जू की तो कल्पित है जो दृष्टान्त आपने दिया जगत कल्पना के अधिष्ठान रूप से आत्मा को सिद्ध करने के लिए आपने सर्प कल्पना के अधिष्ठान रूप से रज्जू को कहा जैसा हुआ है वैसे ही है कहा किन्तु आपके मत को वो भी तो कल्पित है रज्जूत द्वैत का अंतपाती है वो तो कैसे सिद्ध होगा दृष्टांत यही है दृष्टान्त सिद्ध ये पूर्वाधि कहता है तथा तो शून्यवादी सोमता मान सिद्धांत के मत के अनुसार से बोलता है वेदांति के मत के आधार पर बोल रहा है आपके मत में रज्जु भी तो नहीं है उसी प्रकार है अद्वैत भी नहीं है ठीक है तो मतान अनुसार है ना दृष्टान्त असम प्रतिप्रत्या दृष्टान्त दोनों वादियों के संगत नहीं है समान नहीं हुआ एक प्रश्न करता है आह आह पूर्ववादी आह ऐसा आह एन पूर्वादी का क्या बोलता है वास्तव ने कहा रज्जुर सर्प विकल्प से भूता अविकल्पित अविकल्पित है दृष्टान्त हम करते विकल्पिता है वो तो करना है रज्जु भी तो सर्वकल्पना के जो आधार मानते आप वह भी तो कल्पित है आपके मत में वेदांति कौन किस को सत्य मानते हैं रज्जू को सत्य थोड़ी मानते हैं वो भी कल्पित है तो दृष्टांत हो नहीं पाए जो द्वैत कल्पना के आश्रय रूप से आत्मा को अद्वैत को सिद्ध करने के लिए आपने रज्जु सर्व को दृष्टांत दिया है तो रज्जु भी तो कल्पना का जो आश्रय है वो कल्पित है वो ऐसे काम है सिद्धांत कहते हैं भाई सोमत सम्मत दृष्टांतता न अनियम है अपने मत से सिद्ध होगा वही दृष्टांत दिया जाए ऐसा नहीं दृष्टान्त किसके लिए देना सामने वालों को वो जो मानता हो दृष्टांत दे सकते अपने मत में सिद्ध होना कोई जरूरी नहीं है सामने वाले की मान्यता उसको समझाना उसको है सामने वाले को परमत परवादी मानता हो दूसरेवादी मानता हो तो दृष्टांत दिया जा सकता है रज्जु सर्प आदि को सत्य मानते रज्जू को सत्य मानने वाले लोग बैठे हुए हैं गवार काल में सत्य है वो दृष्टांत दिया जा सकता ये सिद्धांत कहते हैं सोमता सम्मत से अपने मत में जो सम्मत पदार्थ है उसी को दृष्टांत दृष्टान्तता यदि अनियमान ऐसा नियम नहीं होता ऐसा नियम न होने से दृष्टान्त दिया जा अगर सामने वाला मानता हो तो उसको दृष्टान्त दिया जा सकता है उसके समझाना तो किसी को है आ जा सकता है अनिवार्य प्रसिद्धि मात्रेण परम प्रतिबोधन संभव प्रतिति मात्र से जैसा दिखाई पड़ता है उस तरह से सामने वाले को समझाना ज्ञान कराना संभव है इसलिए भ्रमवादी परिशिष्यवाण अवधे सत्यताया जो भ्रम का बाद होगा सर्वाधि भ्रम का बाद होगा बाद पर, परिशिष्यवाण जो शेष वस्तु बचना है कौन अवधे जो जिस अव, ए, जो अवधे सत्यता है जो अवधि रहेगी जिसमें कल्पना कर रहे थे जिसमें बाद हो रहा है बाद का अवधि आहार जो होगा उसके सत्यत्व तुम्हें रज्वाद और दृष्टत्वाद रज्वादी देखा है कल्पित पदार्थ सर्प की जब बात करते हैं तो रज्जु में बात करते हैं कहा करते हैं प्रती है दृष्टत्वाद द्वैत भ्रम बाद यहां भी द्वैत भ्रम जो द्वैत रूपी कल्पना भ्रम है उसके बाद के साक्षी रूप से आत्म आपका देख रहा हो बाद को जानता है साक्षी रूप से जानता है द्वैत भ्रम साक्षा द्वैत भ्रमपाद की साक्षी रूप से स्फूरतः चैतन्य से जो स्फूरण हो रहा है चैतन्य द्वैत द्वैत के बाद का जानकारी रख रह रहा है जो चेतन स्फूरित हो रहा है द्वैत नहीं यह करके समझ रहा जो चेतन उसका बात कहां से होगा स्फूरता चैतन्य से अविकल्पित आपको आगेगा विकल्पित नहीं है वो मन जैसे सत्य थे सत्व है उसके सब सत्व है ना नून्यता प्रसक्ति उत्तर इसलिए शून्यवाद की प्रसक्ति यहाँ नहीं है ये उत्तर देने जा रहे हैं टिप्पणी पांच और छह की टिप्पणियां पांच में कहा बाद अद्वैतम अकल्पितम काल स्फोरणा रज्जवत भाव सिद्धांति का अनुमान है टिप्पणी में अद्वैतम अकल्पित अद्वैत अकल्पित है मैंने अकल्पितत्व सात्य है अद्वैत कल्पित नहीं है है, उसने सिद्धांतिकल्पित कहा था एक अकल्पित है अद्वैतम अकल्पितम क्यों बाद काले विस्फोरण बाद काल में जिससे स्फूरण हो रही है अद्वैत का बाद नहीं हो रहा है केवल द्वैत का बात हो गया जिस काल में द्वैत का बात करेंगे उस काल में अद्वैत भाष रहा है अधिकांत भाष रहा है द्वैत बाद काले भी स्फूरणा कहा स्पूर्णा रजु, रजुवत जैसे सर्प के बाद काल में रज्जु स्फुरीत होती है रज्जु के बाद नहीं होता ठीक प्रकार है ऐसे कार अच्छा सात भी तिपण है क्षेत्र है इसलिए सिद्धांत कार न विकल्पना क्षय अविकल्पित्य अविकल्पित अदि का सत्व को कत्य वह कहा था जो विकल्पना का अभाव काल में अविकल्पित होने के कारण ही अविकल्पित रूप से सत्व है जैसे रज्जु में कल्पना करते हैं सर्पराधिका उसकी कल्पना के अभाव करेंगे जब ज्ञान के द्वारा उस काल में रज्जु का अभाव नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार जब द्वैत का खंडन किया जाता है स्मृतियों का प्रमाण देकर के बाद किया जाता है उस काल में अद्वैत सिद्ध है अद्वैत में कल्पना थी उसकी सिद्ध है उसका बात नहीं होता एक कहा टीका में आ गया पूर्वादिक अनुमान देता है अद्वैतम असत अपरामय अप्रामिक्जुसर्ववत्ति तत् अकल्पित भी असिधि संकटेंगे आपने अद्वैत को अकल्पित कहा उस सिद्ध नहीं होता हम तो अनुमान देंगे आपके ऊपर पूर्वादि का अनुमान है अद्वैतम असत, अद्वैत असत है पूर्वादि का अनुमान अद्वैतम असत तो प्रमाण अप्रामान नहीं है तो प्रमाण तो के द्वैतृति व्यापार व्यावृत्ति करने में चैतार्थ हो गया है अप्रामिक है किस किस प्रमाण से सिद्ध होना जितने भी वेदांत प्रमाण है वो द्वैताभाव सिद्ध करते हैं अद्वैत को बोलते नहीं है वो किस असत्य अप्रामिक हेतु तत्र साध्य दृष्टान देगा जहा जहाँ अप्रामिक होगा वहां मसत्य होगा जैसे रज्जु में सर्प रज्ज अप्रमाणिक है सर्व अप्रामाणिक है वहाँ अप्रामाणिक बैठा तो सर्प कोई प्रमाण का विषय थोड़ी है और वहाँ असत्य तो भी बैठा हुआ ठीक इस प्रकार अद्वैतम असत्य अप्रामिकत्वाद रज्ज सर्पवदी तद अकल्पित्व तो असित तद माने अद्वैतम अकल्पितत्व तो जो आपने कहा वो असिति है ये शंका करता है कहा टिप्पणी सात और देखो अनुमान पूर्वाधिक अनुमान है और सिद्धांत पे तो अनुमान में दोष देना पड़ेगा अप्रामिक्व हेतु में दोष देना होगा आवास में से कोई एक तत्वास बनाना पड़ेगा बारा दोष देना पड़ेगा कोई विचार आदि दोष और दोष नहीं दे सके तो मानना पड़ेगा अद्वैत आ सदाई मानना पड़ेगा बात यही है तो टिप्पणीकार कहते हैं यहां पर एक उपाधि लग जाती है क्या इस अनुमान में अप्रामाणिकत्व हेतु में उपाधि है साध्य व्यापकत्व सधना व्यापकत्व उपाधि और सोपाधि को हेतु व्यापक असिद तीन भाग है उसमें से एक भाग में स्वरूप सिद्ध व्याप्त्विद्ध आस्थ किसी व्याप्त सिद्ध है ऐसा सिद्धांति क्षिपणीकार बोल रहे हैं ये बातें अद्वैत असतिषय भ्रांति विषय अत्र उपाधि तृष्टि इसमें भ्रांतिषय तय उपाधि सिद्धांति उपाधिदेय स्त अम्मान।, अम्मान है गुरुवादी का अनुमान है अद्वैतम असत अप्रामिक उपाधि है साध्य का व्यापक बनाइए आप भ्रांति के क्षय यत्र ये असतपुम तत्र तत्र भ्रांति के क्षेत्र में था रज सत्तम में चले जाना साध्य व्यापकता दिखाते समय और साधन की अव्यापकता दिखाते समय पक्ष में चले जाना कभी भी यह ध्यान देना उपाधि के लिए पक्ष क्या है अद्वैतम य अप्रामाणिकत्व यही हेतु है पूर्ववादी का हेतु यही है ये ये अप्रामाणिकत्व तत्र तत्र भ्रांति विषयत्व ना कहा अद्वैत उपाधि है भ्रांति विषय साध्य का व्यापक है हेतु का व्यापक है ये स्वपाधिक हेतु है पूर्ववादी का अप्रामिकत्व हेतु जु दिया जो कि अद्वैत को असत घोषित करना चाहता है नहीं हो सकता इसलिए सब हेतु को आप सही पढ़िए न पढ़िए असद हेतु को ठीक से समझना होगा नहीं तो पूर्वादी आप वैसे ही कर देखा कर दो अद्वैतम असद अप्रामिक लो स्थिति आ जाएगी असद हेतु को ठीक समझना होगा क्योंकि तो पूर्वादी हमें उठला सकता है पंचायत तो आवास को ठीक से पढ़ना होगा न्याय पढ़ने वाला। सद हेतु को तो पढ़ो ना पढ़ो ज्ञान हो ही जाता जैसे तैसे हो जाएगा दो तो तीन प्रकार के हैं समझ जाता है केवल अनु केवल विद्रेकी अनु वित्रेकी करके दिन प्रकार है ठीक है वो समझ जाता है असहत को समझना कठिन है ये, ये अनुमान में अगर उपाधि नहीं समझेगा या अद्वैतम असत मानना पड़ेगा आपको भ्रांति विषयत्म अत्र उपाधि दृष्टव इस में भ्रांति विषयत्व तो उपाधि है यह सिद्धांति की ओर उपाधि दिया जाएगा माने ये अप्रामिक हेतु के द्वारा अद्वैत में असत्व सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा दे है ये कहा अच्छा आठ की टिवट तद अविकल्पित तत्व असिधा थे पूर्वादी ने शंका उठाए थी सत्व अकल्पितत्व एक ही कृतिया सत्व और को एक करके बोल रहा हो सत्व माने अद्वैत सत्व और अविकल्पित्व तो एक करके पूर्वादी ने कहा तद अविकल्पितत्व वाने उसमें सत्व असिद्ध है अविकल्पित तत्व सत्व असिद्ध है ऐसा कहा अच्छा तो पूर्वाधि भाष्य में बोलता है रजु सर्वगपत असत जैसे रजु सर्व असत है उसी प्रकार अद्वैत भी असत है इस में अपूर्वादि का है रद्द सर्वगत असत्य रद्व सर्व के समान असत है अद्वैत ऐसे पूर्वादि का जो सिद्धांत कहते हैं न कहेगा रजु सर्व से असत्व भ्रांति विषयत्व रुद्व सर्व में असत्व होने में भ्रांति विषयत्व है यत्र यत्र यसत तत्र तत्र विषयत्व रज सर्प देखा है रजु सर्प में असत्यो भी बैठा है व्याप्य है और व्यापक क्या है उपाधि साथ व्यापक वह भ्रांति विषयत्व भी है देखें रजु सर्प से असत्व भ्रांति विषयत्व विषयता ही है भ्रांति के विषय होने के कारण से वो असत है प्रयोजकम व अनुकूल तर्क है प्रयोजक है हेतु सही है अ प्रामाणिक हेतु सही हो जाता है किन्तु आत्मास्तु और आत्मा को देखते हैं अद्वैत को अद्वैत माने आत्मा आत्मवस्तु ब्रह्म साक्षित्व वो तो भ्रम का साक्षी है ब्रह्म हो रहा है उसके भी जानता है सर्व सर्वे पदार्थ ज्ञातत्व अज्ञातत्व साक्षी भाष्य सबके सबको साक्षी जानता है कुछ ज्ञात रूप से जानता है कुछ अज्ञात रूप से जानता है जानकारी है नहीं जानता हूं कहना भी ज्ञान है वो तत्सबी ज्ञान है अज्ञान का ज्ञान है किसका ज्ञान यही तो बोलेगा तो जानता हूं बोलेगा नहीं जानता हूं बोलेगा नहीं जानता हूं वो भी अज्ञान का जानकारी करके बोल रहा है किसका जानकारी अज्ञान की जानकारी उसका ज्ञान है, है। सारे पदार्थ साक्षी भाष्य है कुछ ज्ञात रूप से है कुछ अज्ञात रूप से है अज्ञान विशिष्ट होकर के जान रहा है या ज्ञान विशिष्ट होकर के जान रहा है दो है ज्ञातत्व अज्ञातत्व सर्व साक्षीवासम सब के सब साक्षीवास एक रज सर्व में क्या है भ्रांति विषय तो प्रयोजक अनुकूल तर्ग अपरा सही है किन्तु आत्मनस्तु भ्रम साक्षित्वाद आत्मा जो है ब्रह्म का भी साक्षी है ब्रह्म को भी जान रहा है रज्जु में सर्प है ऐसा भी तो जान, रजु, जान रहा है ना रज्जु में सर्प है उसके भी साक्षी है जानता है सर्प को भी जान रहा है ब्रह्म का साक्षी होने से नियम है ना भ्रमा विषय तो कभी कभी ब्रह्म के विषय में ब्रह्मकाल में हो जाता है किन्तु संपूर्ण रूप से भ्रमकाल में भी वो नहीं होता एक अंश में अपना अंश रखेगा एक अंश में भ्रम का विषय बन जाता है दो अंश हो जाते हैं अधिष्ठान का उसका नो रज्जु इदम अंश से रज्जू अपना स्वरूप दिखा रही है और सर्व अंश से आरोपित धर्म दिखा रही है ठीक किसी प्रकार का न असत सुनिखी उत्तर वहा इसलिए असत का अंश ठेक रहे आत्मा को उत्तर दे रहेगा टिप्पणियां है सात आठ नौ दस नौ दस ग्यारह नौ में क्रांत विषय कौन प्रयोजकम भ्रांति विषय तो प्रयोजक है अनुकूल तर्क है वह माने रज सर्प में जो असत्य को घोषित करने के भ्रांति विषय तो प्रयोजक है तथा जो उत्तम ये कहा है अप्रामाणिकत्व अप्रयोजकम एवं इसलिए अप्रामाणिक्व जो है प्रयोजक नहीं अनुकूल तर्क नहीं होगा माने कोई बोले हेतु रस्तु साध्य वास्तु का है वो ऐसा नहीं बने भ्रांति विषय होगा वहां पर असत तो रहेगा किंतु अप्रामाणिक होने मात्र से असत नहीं हो सकता तो क्यों साक्षी कह, प्रामाणिक तो नहीं मानते हैं ना साक्षी को इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं है वो परमाता नहीं है वो साक्षी साक्षी से जानना है इसलिए कहा है अप्रामाणिकत्व अप्रयोजकम है अप्रामाणिकत्व होता है प्रयोजक नहीं अनुकूल तर्क नहीं होता एक प्रयोजक नहीं अनुकूल प्रमाणस्य असत्वाभावे भी अनावस्था भया प्रमाण के असत्व का अभाव माने प्रमाण होने पर भी इसको सिद्ध करेंगे एक प्रमाण से और उस प्रमाण को सिद्ध किसे करेंगे आप दूसरे प्रमाण फिर उस प्रमाण का अनावस्था भी चले आते चक्षु के द्वारा सिद्ध किया आपने अयम घटा प्रमाण चक्षु हो तो चक्षु को सिद्ध कौन करेगा गलत समझाओ चक्षु है कि नहीं कौन सिद्ध करेगा आप तो कहेंगे प्रमाण प्रमाण है प्रमाण को सिद्ध कौन करेगा दूसरा प्रमाण लाओ कोई तक्ष को सिद्ध करने बोले तक्ष बोलो, फिर तक्ष को सिद्ध कौन करेगा अन्य वास्तव में जाना है प्रमाण मानने पर भी कह रहे हैं टिप्पणी प्रमाण से असत्व अभाव माने प्रमाण होने पर भी प्रमाण के असत्व का अभाव प्रमाण होने पर भी प्रमाण के होने पर भी अनवस्था भयात वहां भी एक प्रमाण को सिद्ध करने का कर, दूसरा प्रमाण दूसरे को सिद्ध तीसरा प्रमाण गारा चलने वहां अनवस्था में जाना है अनवस्था भयात प्रमाण सिद्धत्व तो अनाहत आया प्रमाण सिद्धत्व तो, योग्य न होने का कारण क्योंकि प्रमाण सिद्ध प्रमाण हो नहीं पाता कोई योग्य नहीं हो पाया उसके लिए दूसरा चाहिए दूसरे के लिए तीसरा अनाहत अयोग्य होने से अनुकूल तर्क की जरूरत का अनुकूल तर्क का अभाव ये अर्थ आ गया, अनुकूल तर नहीं मिलेगा हेतु बोले तो उत्तर नहीं देगा स्थिति आ जाएगी दस की टिप्पणी आत्मन में आत्मनस्तु करके उसके ऊपर दस की टिप्पणी ठीक ट्रीका मेरा आत्मा तो ब्रह्म का भी साक्षी है करके बोल रहे हैं सिद्धांत इसके ऊपर टिप्पणी नो अस्थित भ्रांति विषय तारेव आत्मा नत्मा में भी भ्रांति है क्रांति का विषय होने से भ्रांति का विषय में असत मानते हैं आप ठीक है हम वही मानेगे आत्मा भ्रांति है भ्रांति का विषय होने से असत है ऐसा पूर्वाजी है तो उसके उत्तर में सिद्धांति बोलते नहीं वो भ्रांति का विषय नहीं वो तो भ्रांति का भी साक्षी है एक टीकामण रहा आत्मा नो तो भ्रांति साक्षतया एक टीका में रहा था भ्रम साक्षित्व तो भ्रम का भी साक्षी है अयम सर्पा ये जो ज्ञान भी आत्मा कोई जानता है भ्रम को भी जानता है यथार्थ को भी जानता है भ्रम को भी जानता है सब जानता है सर्वस्तु साक्षी भाष्य ज्ञात अज्ञात भ्रम को भी वही जाने और कौन जाने कदाचित भ्रम विषय अप्रयोजक सर्वभ्रम काले रज्वा भी तद्विषय अस, असत्व भाव कभी कभी भ्रम का विषय जो है न, होता है ना वो अप्रयोजक होता है अनुकूल तर्क नहीं होता ब्रह्म का विषय भी, भी ऐसा हो जाता है कभी सर्प ब्रह्मकाल जिस काल में सर्प बुद्धि हो रही रशि में ब्रह्म काल में रज्जुआ भी तद विषय रज्जु में भी एक अंश में ब्रह्म का विषय बनी हुई होती रज्जु तद विषयत्व ब्रह्म विषय भी असत्व अभावत, फिर भी उसके अभाव नहीं है एक अंश में है जो अयम सर्प करके जो इदम शब्द से जिसको बोल रहे थे अधिष्ठान में वही आगे इयम रज्जु करके हो जाता है पुलिस के स्त्री लिखकर भेद हो जाता है शब्द में वो जिसको पहले इदम से कहा वही इदम से बाद में रज्जू को बोलते हैं वहां पर आरोपित अंश का ही बार होता है अधिष्ठान अंश का बाद नहीं होता आरोपित काल में दो अंश होते हैं ध्यान देना एक आश्रय है जिसके आधार पर वो कल्पित हो रहा है वो भी दिखता है वहां सामान्य रूप में दिख रहा है और विशेष रूप में आरोपित दिख रहा है सामान्य विशेष दो धर्म दिखाई पड़ते हैं सामान्य अंश रज्जु का है तभी तो सर्पबुद्धि हो रही है रज्जु न हो रज्जू को देखा ही नहीं देखता नहीं यदि दृष्टिगोचर नहीं है रज्जू तो उस स्थिति में सर्वकल्पना नहीं करेगा इसमें जो रज्जू को जान रहा है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं विशेष ज्ञान का अभाव होने के कारण से सर्वगुद्धि हो रही तो भ्रमकाल में भी एक अंश रज्जू का जीवित है पूरा भ्रम नहीं होता इसी प्रकार जगत भ्रमक काल में भी आत्मा का एक अंश में जगत दिखाई दे फिर भी एक अपना अंश है उसका असत नहीं कर कि और हुई छोटी भ्रम विषय असत्व प्रयोजक आत्मेंस आपने जो बताया था भ्रम विषय प्रयोजक मैनेत्र भ्रम विषय ते योग ब्रह्म विषय तो व्यापक सत्ता तत्व से ब्रह्म विषय का जो व्याप्त बनने वाला था उन्हें अप्रयोजक है क्या ब्रह्म का विषय होगा अप्रयोजक होगा ये जो कहा वह आत्मा ने असिधम आत्मा का असिध तो असिधा है वो आत्मा है तो उस समय में प्रयोजक बन रहा है आत्मा जगत के जगत रूप में जब दिख रहा है वहां भी इदम जगत बोलते आप क्या बोलते हैं जब जगत रूप में दिख रहा है द्वैत दिख रहा है इदम द्वैतम क्या बोले इदम द्वैत तो इदम हम सधिष्ठान है और द्वैतम आरोपित है यही बात काल में भी अयम आत्मा इदम अद्वैतम ये तो बोलेगे न द्वैतम अद्वैत ये कहेंगे तो इरम का भाव नहीं होता यह अच्छा। आगे है्यारणा भ्रम साक्षिवाद भ्रम साक्षी कहा, कह नियम भ्रमावश्य हेतु महा नियमता ब्रह्म का विषय आत्मा नहीं बनता एक अंश में ब्रह्म का विषय बन जाता आरोपित काल में आरोपित अंश को लेकर किन्तु आधार अंश को लेकर के रह जाता है नियमता नहीं पूर्ण रूप से ब्रह्म का विषय नहीं बनता आत्मा एक कहा नियम है ना भ्रमा विषय तो एकमा का विषय होने में कहा भ्रम साक्षित्वाद अगर आत्मा का पूरे भ्रम में चला गया आरोपित हो तो भ्रम को कौन जानता है भ्रम का भी ज्ञान भी हो रहा है अयम सर्प करके सर्प का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है हो रहा टिप्पणी आगे भ्रम बाधे परिशिष्ट मानव का बाहर काल में शेष रह जाता है अधिष्ठान अनुसर रह जाता है जब सर्प तो का बाध करेंगे तो मृत्यु नहीं रहेगी इसी प्रकार अद्वैत का बात करेंगे तो अद्वैत नहीं रहेगा रहेगा अद्वैत का कोई कुछ नहीं कर सकता ये कहा इसलिए नई कांत ने इत्यादि भाषा में कहा था न एकांत न अविकल्पित एक अंश में तो वो है ही है बिल्कुल नहीं है ये बात नहीं कल्पना काल में भी है जैसे और अविकल्पित रज्जु अंशवत्त माने कल्पना काल में भी दो अंश होकर के रज्जु दिखते है सर्प रूप में और अपने रूप में भी अयम सर्प दो शब्द आप बोलते हैं वहां एक इदम अंश है और एक सर्प अंश है तो इदम अंश रज्जु अभी भी है ये नहीं कि पूरे भ्रम हो गया वहां पूरा भ्रम नहीं होता एक अंश में भ्रम होता है एक अंश सत्य है वही अयम आगे रज्जु दिखा में दिखाई देगी यम रज्जू बोलेंगे बाद काल में विलम का बाद नहीं होता सामान्य रूप से है ज्ञान इदम का सामान्य रूप से क्या है आरोपित का विशेष रूप से क्या है यही दो दो, दो तरह के ज्ञान होते हैं वहां सामान्य विशेष विशेष ज्ञान का बाद हो जाता है बाद में सामान्य वही रहेगा बाद नहीं होता यही भाषण कहा था ठीक है अप्रामिकत्व हेतु और अनेकिकत्व दोषांत रहे एक दोष तो दे दिया व्याप्यत्वासिद्ध क्या पूर्वादि का अनुमान ख्याल है क्या कहा था अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्वात्वादी व्यक्ति का अनुमान दिया था अद्वैत असत है अप्रामाणिक होने से कहा था क्यों प्रमाण तो द्वैत के निवृत्ति में चैंतार्ध हो गए अद्वैत के लिए प्रमाण नहीं है अप्रामाणिक है वो इसलिए असत है कहा था उसमें व्याप्यत्वासिद्ध कर दिया था अप्रामिक को एक दोष दे दिया था भाष बना दिया था अद्वैत असत सिद्ध नहीं कर पाया पूर्वादी सिद्धांत उपाधि लगा दी थी ब्रह्म भ्रम विषय उपाधि लगाई थी दूसरा दोष भी एक अनुमान में जो तो पूर्वादि का अनुमान क्या था अद्वैतम असत अप्रामाणिकत्व अप्रामाणिकत्व हेतु पूर्वादी का अनुमान का हेतु है अप्रामाणिकत्व हेतु अनेक अंतिकत्व तो व्यविचार दोष भी है अनेक अंतिक व्यविचार सभ्य विचार को अनेकांतिक शब्द से बोलते हैं करकेट इसमें तर्क आदि में कहा है जो सभ्य विचार होता है वो अनेकांतिक शब्द से कहते हैं व्यविचार को माने साध्याभाव वृत्ति हेतु व्यविचारी हेतु तो होता है साध्याभाव के अभाव साध्याभाव के अधिकार में रहने वाला हेतु व्यविचारी होता है जैसे कोई बोलता हो पर्वतों पर अनुमान प्रमेयत् प्रमा के विषय जो ज्ञान का विषय पर्वत अग्नि वाला है क्यों ज्ञान का विषय होने से ज्ञान का विषय हो रहा है पर्वत ज्ञान रहा पर्वत को तो ये प्रमेयत्व तो हेतु से अग्नि की सिद्धि होगी कि नहीं पर्वत में क्यों प्रमेय तो हेतु सर्वम प्रमेयम सबके सब, सब प्रमेय होता है तो जल हरद भी को बिठा हुआ है सागर है समुद्र है वहां भी प्रमा का विषय बनता ही नहीं बनता हो। ज्ञान विषय तो है अग्नि नहीं है साध्यभावृत्ति है प्रमेयत्व हेतु भूमि हेतु अग्नि की सिद्धि होगी किन्तु प्रमेयत्व तो से अग्नि किसी की नहीं कर सकते कोई ऐसा अनुमान देता हो तो उसमें वे विचार दोष लग जाता है या तो आभाष हो जाता है ठीक है इसी प्रकार यहां भी वे विचार दोष है कहते हैं अभिकल्पित इत्यादि कहा अविकल्पित ऋतु अंश वक्त कल्पना काल में भी एक अंश है अप्रामाणिकत्व के अभाव असत्व के अभाव के काल में भी पत्त अंश साध्यात्त्वृत्ती हेतु नहीं है साध्यवत्वेतु अभ्युक निका नर्व रजुरेपेश्जुरेशाइथ सर्वा भावपूर्वकर्ती रजुत्व निश्चया प्रागवस्थाया प्राणिकेटी सन तो रज्जुअशो अभ्युगम्य है यह स्वीकार किया जाता है कथिन क्या स्वीकार ना सर्प ये बोला जाता है किस काल में जब बाद काल में ऐसा बोला जाता है जो पहले भ्रम काल में अयम सर्प बोला जा रहा था बाद काल में नायम सर्प ये सर्प नहीं है हैज्जु रज्जु रेसा ये तो रसी है ऐसा कहा जाता है बाद काल में यदि सर्पा भाव ज्ञान पूर्व सर्पा सर्पाभाव का ज्ञान हो गया उस काल में सर्प नहीं है करके ज्ञान हो गया पूर्वक पूर्वर्ती रज्जु को पूर्ववर्ती जो रज्जु सामने जो रसी पड़ी हो उसके निश्चय से पहले अवस्था में भी भ्रम काल में भी अवस्था भ्रमकाल भी प्रामाणिकाल में प्रामाणिकव न होने पर भी वो रसी सन एव अज्ञात तो रज्जुअश फिर भी अज्ञात रूप से शतरूप से रजु अंश दिख रहा है अयम जो बोला जा रहा है वो रजुअंश है उसका बाब नहीं होता सर्प का बात होगा अयम सर्प दो शब्द बोला जाता है इधम और सबका में होता तो वो आगे रज्जु में है वो रज्जु का ही दिख रहा है सर्प में वो सामान्य रूप से दिख रहा है ऐसा प्रामाणिक अब तो नहीं है सर्प ज्ञान काल में अंश प्रामाणिक नहीं है सर्वश्राद का विषय नहीं बना हुआ है प्रामाणिक नहीं होने पर भी सन एवं अज्ञात हो ऐसा सतरूप से ही अज्ञात होकर के रजुआंशों अब दुबध रजुअंश माना जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी तथा सदैव प्रामाणिकत्वाभावे भी हमेशा प्रामाणिक मोहन पर भी माने जगत काल में अद्वैत प्रामाणिक नहीं हुआ नहीं दिख रहा है फिर भी एक अंश है सदैव सदैव हमेशा माने ब्रह्म काल में नहीं हो पा रहा है प्रामाणिकत्व प्रामाणिकत्वाभावे भी सनैव आत्मा भविष्य आत्मा सती हो जाता है आत्मा का अभाव नहीं कर सकते हैं माना सर्वबुद्धि काल में रज्जु का ज्ञान नहीं है प्रमाण नहीं है होने पर भी रज्जु है सिद्ध हो जाता है ठीक इस प्रकार जगत रूप में जब दिखाई दे रहा है आत्मा ढका हुआ है उस काल में भी आत्मा अंश है इसका भाव नहीं हो सकता इसने कहा विकल्पितुष त्राग विकल्पना पत्य है हाँ, आगे आत्मा असत्व अभाव है तुंत्र अभाव आत्मा का असत्य नहीं हो सकती आत्मा है इसमें अन्य कहा जो तो कल्पना करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो कल्पना क्या करेगा मान लो जगत कल्पना करने वाला पहले ना हो तो जगत कल्पना कौन करेगा जगत के कल्पक रूप से सिद्ध है ना आत्मा ये और तर्क दिया आत्मा न असत्व का भाव तो है हेतु आत्मा के असत्व का अभाव माने अस्तित्व पे प्रमाण हेतु दिया गया विकल्पितुस्त प्राग कल्पना विकल्पना उत्पत्ति है सिद्धत्व विवाह जो तो कल्पयिता होता है कल्पना करने वाला व्यक्ति कल, कल्पना से पहले सिद्ध है यह स्वीकार करना पड़ेगा नहीं तो कल्पना कौन करेगा अगर पहले ना हो तो पहले जो सिद्ध तो वस्तु वो नहीं है कहने से कैसा होगा वही नहीं होता तो कल्पना कौन तो तो करता वो सिद्ध है असत्य अनुपत्ति इसलिए आत्मा के की असत्य कहना ठीक नहीं है पूर्वादी ने कहा था ना अद्वैतम असत्य अप्रामणिक वो कहना ठीक नहीं है ऐसा अनुमान देना ठीक नहीं जो सिद्ध समय हो गया फिर द्रम कर्णे स्म देवा भद्रं पश्येमाक्षात्रे सुराशे ओ सा